शिवपुराण रुद्र संता आकाशवाणी ने कहा देवगण तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हो इससे तुम संग्राम में दैत्यों को जीतकर विजयी होगे ब्रह्मा जी कहते हैं मुने उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवताओं का उत्साह बढ़ गया उनका भय जाता रहा और वे विरोचित गर्जना करने लगे उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सबके सब, के सब कुमार को अग्रणी बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहाँ आ धमका जहाँ वे सभी देवता खड़े थे उस असुर के आगमन काल में प्रलय कालीन मेघों के समान गर्जना करने वाली रणभेरिया तथा अन्यन्कश शब्द करने वाले रणवाद्य बज रहे थे उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डट कर खड़े हो गए उस समय देवराज इंद्र कुमार को गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की महती सेना थी तत्पश्चात कुमार ने उस गर, गजराज को तो महेंद्र को ही दे दिया और वे स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परमाश्चर्यनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था उस समय उस विमान पर सवार होने से सर्वगुण सम्पन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कृष्ट शोभा से संयुक्त होकर सुशोभित हो रहे थे उन पर परम प्रकाशमान चम डुलाए जा रहे थे इसी बीच बलाभिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से विफल होकर परस्पर युद्ध करने लगे उस समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ क्षण भर में ही सारी रणभूमि रुंड मुंडो से व्याप्त हो गई तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़ा उस रण तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देख कर, इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए फिर तो दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्वयुद्ध प्रारंभ हुआ जिसे देखकर वीर लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रमथगणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे अतः समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के गए। उस समय तथा सारे असुरों के मन में में अतः वे उस महासबर परस्पर गुत्थम गुथ होकर जूझने लगे तदनंतर वीरभद्र से तारक का भयानक युद्ध हुआ इसी बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और दस हजार भुजाएँ धारण करके सिंह पर सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेगपूर्वक उनकी ओर झपटा वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा तो प्रमथगणों को मार मार कर गिराने लगा तब प्रमथगणों के नेता नहाबली वीरभद्र उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए अत्यंत कुपित हो उठे फिर तो उन्होंने भगवान शिव के चरण कमल का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया जिसके तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे इसी अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत ही वीरबाहू द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया तब स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए यह देखकर अशुसेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा वह युद्ध कुशल तथा नाना प्रकार के अस्त्रों का जानकार था अतः देवताओं को ललकार ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा उस समय बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके उन भयभीत देवताओं को यों पीटते हुए देखकर भगवान अच्युत को क्रोध हो आया और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए उन भगवान श्रीहरि ने अपने आयु सुदर्शन चक्र और सारंग धनुष को लेकर युद्ध स्थल पर महादैत्य तारक पर आक्रमण किया बने तदनंतर सबके देखते देखते श्रीहरि और तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध छिड़ गया इसी बीच अच्युत ने कुपित होकर महान सिंहनाथ किया और धधकती हुई ज्वालाओं के से प्रकाश वाले अपने चक्र को उठाया फिर तो श्रीहरि ने उसी चक्र से दैत्यराज तारक पर प्रहार किया उसकी चोट से अत्यंत व्यसित होकर वह सुर पृथ्वी पर गिर पड़ा परंतु वह असुर नायक तारक अत्यंत बलवान था अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्यराज ने अपनी शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए मुने भगवान विष्णु और तारकसुर दोनों बलवान थे और दोनों में आगाज बल था अतः युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे